नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में और आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से जुड़ी है भानु प्रसाद जी जो स्पोर्ट्स पर्सन है और कोच भी है और अपने समय में इन्होंने काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है इस फील्ड में इसी के अंतर्गत आज माउंट आबू में जो तीन चार दिन का स्पोर्ट्स विंग का विशेष प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में आपने शिरकत की है और वहाँ से आपने स्पिरिचुअलिटी और स्पोर्ट्स ये दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा होता है इसका आपने जो टेक्निक है वो समझने की कोशिश की है और इसी पर आपने चिंतन भी किया मनन भी किया तो आइए भानु प्रसाद जी बहुत बहुत स्वागत है ऐसे हैं आप आ, नमस्ते मैं अच्छी हूँ जी जी जी मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए आपका जन्म स्थान कहाँ से और स्पोर्ट्स में कैसे आपका आना हुआ जी मैं मुल्ता झारखंड रांची की रहने वाली हूँ और बचपन से ही खेल का शौक था हुँ, तो हुँ, हमारे मोहल्ले में एक वॉलीबॉल वाल का क्लब खुला था हुँ. तो चूंकि शौक था और उम्र में भी छोटी थी तो वहाँ शौकिया तौर पर खेलने के लिए जाती थी परंतु जब वहाँ मेरे कोच थे श्री शेखर बोस उनकी नज़र मुझ पर पड़ी अच्छा। कि खेल में इनकी रुचि है और मेरी थोड़ी खेलने की तकनीकी को देख के उन्होंने मुझे खेल से जोड़े रखा और धीरे धीरे मैं उसमें अपनी पकड़ बनाती गई तब मैं बिहार को रिप्रेजेंट करती थी बिहार राज्य के राज्यों को रिप्रेजेंट करते हुए मैंने सब जूनियर जूनियर महिला सीनियर नेशनल खेली अच्छा जी अच्छा फिर इस तरफ कैसे है? उत्तर प्रदेश मिर्जापुर में कैसे है? हाँ जी मैंने अपनी पढ़ाई रांची यूनिवर्सिटी से समाजशास्त्र एम की उसके बाद जाहिर है कि जब व्यक्ति खेल से जुड़ता है तो उसे अपने कैरियर के रूप में देखता है तो मैं चाह रही थी कि झारखंड सरकार भी खेल में कुछ नियुक्तियाँ निकाले लेकिन तब तक वहाँ पे कोई नियुक्ति नहीं निकली थी फिर एक रोजगार समाचार में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा उप क्रीडाधिकारी के पद पर वांट निकली थी जिसे हमने भरा और ऊपर वाले की बाबा सी की दया से आ, मेरा उसमें <laughs> नियुक्ति हो गई तो मैं फिर उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत नियुक्त हो गई अच्छा अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया अच्छा मैं चाहूंगा कि अभी तीन दिन से आप लगातार ब्रह्म के इस प्रांगण में हैं और यहाँ पर स्पोर्ट्स और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातें हो रही तो आपने क्या सीखा क्या समझा वो थोड़ा सा बताई जी जैसा कि मैं उत्तर प्रदेश खेल विभाग में बहुत लंबे समय तक बालिका खिलाड़ियों को वॉलीबॉल खिलाड़ियों को तकनीकी प्रशिक्षण दे रही थी और आपको बताना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश सरकार खेल और खिलाड़ियों के लिए काफ़ी गंभीर है और बहुत सारी स्कीम खिलाड़ियों के लिए चल रहा है और लगभग मैं बारह साल तक खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देती रही और उसके अंतर्गत कई अंडर ट्वेल्व अंडर फोरटीन नाइनटीन अंडर सेवनटीन में बालिका खिलाड़ियों ने उत्तर प्रदेश में अपना नाम रोशन किया और हम लोगों ने स्वर्ण रजत पे अपना कब्जा किया है राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा अच्छा। तो इन तीन दिनों में जो माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी के यहाँ सेंटर में ये आपका राजयोग मेडिटेशन खिलाड़ियों के लिए खासकर खिलाड़ी वर्ग के लिए उनके प्रशासनिक अधिकारियों के लिए आयोजित की गई थी तो मुझे लगता है कि जब एक खिलाड़ी खेल के मैदान में रहता है तो वो तनाव में रहता है तनाव उसका इसलिए रहता है कि अपोनेंट विपक्षी टीम पर कैसे हम सफल हों तो बहुत सारे असमंजस की स्थिति उस वक्त आती है और मैं भी कोच की कुर्सी में बैठने के समय मैंने मैंने भी ये महसूस किया बच्चों के साथ साथ खिलाड़ियों के साथ साथ तो उस वक्त ये जो हम लोग यहाँ पे मेडिटेशन सीखे हैं ये अगर खिलाड़ी मेडिटेशन करे तो उनमें सहजता और सकारात्मकता और बहुत सहज स्थिति में अपोनेंट की कमियों को देखते हुए उसे बहुत जल्दी जज करने की क्षमता पैदा हो जाएगी तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें थीं जो मैं इस मेडिटेशन के क्लास में सीखी कि खिलाड़ियों के लिए बहुत ही अनिवार्य है कि वो मेडिटेशन करें अपने मन को एकाग्र करें कि बहुत समय ऐसा आता है एक खिलाड़ी के लाइफ में चाहे वो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हो या एज ए खिलाड़ी मैदान के अंदर उतरा हो तो उसे सेकंड या क्षण भर में डिसीजन लेना होता है कि कैसे मैं अपोनेंट को या विपक्षी टीम को परास्त करूं उनकी कमियों को देखते हुए विजय हूं। तो मैं मुझे लगता है कि और मैं श्योर हूं कि खिलाड़ी को भी इस मेडिटेशन की क्रिया को अनिवार्य रूप से करना चाहिए ताकि वो मानसिक रूप से शक्तिशाली हो समृद्ध हो सके जी आगे बढ़ सके एक और बात मैं पूछना चाहूँगा बचपन से क्या आपको खेल के प्रति रुचि थी या बीच में से रुचि पैदा हुई नहीं मुझे बचपन से ही रुचि थी और आ, वो इतफाक था कि हमारे मोहल्ले में अंतरराष्ट्रीय मेरे जो गुरुजी हैं अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षक श्री शेखर बोस हैं उन्होंने एक क्लब खोला था अच्छा वहाँ के बाल जो मोहल्ले के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोगों के लिए तो इस तरीके से जब उसमें खेल एक खेलने में आनंद तो आता ही है फिर उसमें जब मैं एक अच्छे लेवल पर पहुंच गई जब मैं बिहार को रिप्रेजेंट करने लगी हुँ तो हुँ फिर हुँ मेरी उसमें रुचि बढ़ती गई और मैंने उसको अपने कैरियर के रूप में अपना लिया और फिर 1987 में मेरे प्रशिक्षक शेखर बोस के द्वारा उनके निर्देश पे उनके सहयोग से मैं एन का डिप्लोमा कैलकाटा से ली हु हु हु हु. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि आज के समय में लड़कियों को खास करके स्पोर्ट्स में जाने के लिए शायद पेरेंट्स थोड़ा सा झिझकते हैं और या फिर ऐसा होता है कि भाई आगे क्या होगा कैसे होगा ये सारी चीज़ें तो आप इनके लिए माता पिता को या फिर समाज में ऐसे लोगों के लिए क्या बताना चाहेंगे जी देखिए आप, आप एक महिला हैं और आप भी स्पोर्ट्स से जुड़े हैं तो आप ज़्यादा अच्छी तरह से उनको बता सकते हैं जी जी जी बिल्कुल आप आपने सही सवाल किया है कि अभी के समाज में अब भी जब हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं हुँ हुँ और बेटियों के लिए हमारी बालिकाओं के लिए सरकार हमेशा प्रयासरत है कि वो आगे बढ़ाएं बढ़ें और हर हर फील्ड में उनका परचम लहराए तो आज ये माता पिताओं माता पिता का भी लड़कियों के उस पर अपना नजरिया बदला है हुँ हुँ और वो खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही हैं और जैसे कि हमारी सरकार भी खेल को पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल की हैं और खेल से खेल को प्राथमिकता दे रही हैं तो मुझे लगता है कि हर पेरेंट्स को माता पिता को खेल को भले ही उनके बच्चे कैरियर के रूप में ना अपनाएं लेकिन खेल खेल से जब बच्चे जुड़ते हैं तो उनका व्यक्तित्व तो विकास होता है वो स्वालंबन बनते हैं उनको समाज में व्यक्ति को जज करने की क्षमता पैदा होती है सहयोग की भावना पैदा होती है उनके अंदर समय की पंज्वल्टी अनुशासन ये सब वो खेल के मैदान के अंदर ही पाते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी अनुरोध करूँगी कि माता पिता अपनी बालिका अपनी बेटियों को अनिवार्य रूप से मैदान से जोड़ें और उन्हें उनकी आदत में शामिल करें बिल्कुल बिल्कुल चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि कैसे हम लोग इन चीज़ों पर ध्यान दें और काम करें और एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि आज के समय में आ, बहुत सारे खेल हो गए जी और बात करें लड़कियों के लिए तो किस जगह उनको फोकस करना चाहिए उनके लिए कैसे ठीक होगा तो वो थोड़ा सा जी, जी जी जहाँ तक फोकस की बात है तो सबसे पहले तो ये आप या हम या पेरेंट्स को यह देखना होगा कि जो खिलाड़ी हैं उनकी रुचि किस तरफ है व्यक्ति विशेष का जो रुचि होगा जो रुझान होगा जिस खेल की तरफ हुँ, उसी ओर उसे आगे भेजने का प्रयास करना चाहिए और खेल के साथ साथ लड़कियों के लिए खासकर सेल्फ डिफेंस की जो जुडो कराटे ताइकानंडो ये सब जो खेल हैं उस पर वो उसको अपना सकती हैं खेल सकती हैं बिल्कुल बिल्कुल एक और बात आती है जैसे कि आज के समय में क्रिकेट है जो नामचीन हॉकी है ये सारी चीज़ें जो है कुछ गेम्स जो है टीवी वगैरह में ज़्यादा फेमस है। बाकी जैसे कि छोटे छोटे नहीं इन सेंस बाकी भी खेल है लेकिन उसको उतना तबस्तु नहीं मिलता या लोगों के बीच में पॉपुलर नहीं है जी जी जी तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हम लोग जब भी टीवी ऐसे खोलते हैं तो आ, क्रिकेट का ज्यादातर प्रोग्राम आता है खिलाड़ी उनके मैचेस का आ, और हॉकी का भी हॉकी में तो हमारी भारतीय टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है चाहे पुरुष वर्ग हो या महिला वर्ग तो ये जो मीडिया चैनल है मैं उनसे ये हाँ अनुरोध अनिवार्य रूप से उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जिस तरीके से ये अपना क्रिकेट का क्रिकेट का ही खासकर ज़्यादा प्रचार प्रसार करते हैं खेलों को दिखाते हैं तो जो और अन्य खेल हैं उनको भी दिखाएँ ताकि जो आम पब्लिक है आम जनता है जो नए युवा वर्ग हैं वो भी खेलों के तरफ जुड़ें क्योंकि आपके टीवी चैनल पर जो प्रसारित होता है उसका हमारे युवा वर्ग पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है तो मैं अनुरोध करूंगी कि अन्य खेलों को भी वो प्रचार प्रसार करें आगे बढ़ाएं बिल्कुल बिल्कुल भानु प्रसाद जी मैं चाहूंगा कि जाते जाते एक आ, अलग सा क्वेश्चन मैं पूछूंगा स्परिचुअलिटी आपके हिसाब से क्या है <laughs> और स्पोर्ट्स में वो कैसे सपोर्ट करता है जी हाँ वो एक खिलाड़ी के लिए अभी हम बात के दौरान भी उसका जिक्र भी किए जी जी कि खिलाड़ी जब मैदान पे उतरता है तो एक खिलाड़ी होने के नाते उसके अंदर बहुत प्रेशर होता है अगर वो क्लब की टीम से खेल रहा हो तो क्लब के सम्मान के लिए अपनी स्टेट के सम्मान के लिए भारत के सम्मान के लिए जो वो मैदान पर उतरता है तो बहुत तनाव पर रहता है तो ऐसे में जो ये मेडिटेशन है वो उसका बहुत काम करता है उसके मानसिक स्तर को बहुत सहज रखता है और सकारात्मक स्थिति में रखते हुए उसको अपने खेल को और बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने में क्षमता बढ़ाता है तो मुझे लगता है कि उस पर खिलाड़ियों को और ध्यान देने की आवश्यकता होगी जी जी जी एक और बात आती है जैसे कि हम सभी लोग कोच या फिर दूसरी कहीं बातें आती हैं तो आज के समय में Uh, हर जगह में स्कूलों में वगैरह सब ये चीज़ें बताई जाती हैं तो खासकर लड़कियों को इस और जाने के लिए प्राइमरी स्टेप क्या होना चाहिए कैसे हम लोग खेल की तरफ जुड़े जी। और अभी आ, हाँ इस पे भी हम लोगों ने अभी जिक्रिया क्या किए कि जो विद्यालय स्तर से ही खेल के जो पौधे हैं जो खिलाड़ी हमें मिलते हैं वो विद्यालय स्तर से ही मिलते हैं तो विद्यालय में अनिवार्य रूप से खेल का एक पाठ्यक्रम एक क्लास तो मिलता ही है और जैसे कि हम अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे जिले स्तर पर भी आपकी प्रतियोगिता होती है चयन ट्रायल होता है फिर मंडल स्तर पर होता है फिर स्टेट स्तर पर होता है तो कई स्तर से निकल कर खिलाड़ी उभर कर सामने आता है तो किसी जैसे छात्रावास में या स्पोर्ट्स कॉलेज में हमें उनका चयन करना होता है तो इसी प्रक्रिया के तहत हम बच्चों का चयन करते हैं छात्रावास में डालते हैं तो बहुत ज़रूरी होगा कि शुरू से ही विद्यालय स्तर से छोटे स्तर से बच्चों को हम लोग खेलना खेलने के उसे रुझान पैदा करना चाहिए उनकी खेल की गतिविधि को बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल तो शुरुआत में जैसे कि अगर स्कूल से आप अच्छे प्लेयर हैं तो धीरे धीरे जो है आप किसी क्लब से जुड़ सकते हैं वहाँ से आप नेशनल और इंटरनेशनल खेलों के लिए चयन हो सकते बिल्कुल, हैं बिल्कुल बिल्कुल जी तो निश्चित तौर पे और साथ में एक अगर कोच मिल जाते हैं तो और अच्छा हो सकता है हाँ। <laughs> तो हम बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि हमारे उत्तर प्रदेश में अट्ठारह मंडल हैं और पचहत्तर ज़िले हैं पचहत्तर जिले में सभी जगह स्टेडियम है और हमारे चार सौ संविदा प्रशिक्षक उसमें कार्य करते हैं और जिले में हम लोग जैसे अधिकारी क्रीड़ाधिकारी अधिकारी सहायक प्रशिक्षक ये सभी लोग हैं जो विभिन्न खेलों से संबंधित हैं और वहाँ पे एडमिशन के लिए मात्र आपको किसी भी बच्चे को सालाना सिर्फ एक रुपया देना पड़ता है और जो संबंधित खेल के खेल विशेषज्ञ उनको प्रशिक्षण देते हैं अच्छा तो गंट है अच्छा और कार्य भी कर रही है और अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है बिल्कुर, अच्छा बिल्कुर। हो रहा है चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और उत्तर प्रदेश में खास इस तरह की सुविधाएं अगर बच्चों को मिल रहा है स्पोर्ट्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है और मुझे लगता है कि सभी जगह इस तरह की सुविधाएँ होनी चाहिए और जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक मैसेज क्या देना चाहेंगे सभी रेडियो सुनने वालों को सभी रेडियो मधुमन सुनने वाले सभी भाइयों को बहनों को और ख़ास करके युवा वर्ग को मैं अपनी तरफ से आपसे अनुरोध करूंगी कि आज के समय में आप मैदान से अनिवार्य रूप से जुड़ें अपने स्वास्थ्य को बेहतर करें आप खेल को कैरियर के रूप में भले ही ना अपनाएं लेकिन उसे आदत में शामिल करें सुबह शाम जब भी आपको समय मिले आप जाएं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे आप स्वस्थ होंगे तो हमारा समाज स्वस्थ समाज का निर्माण करेगा <laughs> <laughs> चलिए भानू प्रसाद जी बहुत ही अच्छा मैसेज आपने कोट किया है खेल आप करियर के लिए न खेले लेकिन ज़रूर खेलते रहें क्योंकि इससे आपको स्वास्थ्य लाभ भी होता है और आप हेल्दी वेल्दी और फिट एंड फाइन रहते हैं और जब आप हेल्दी वेल्दी और फिट एंड फाइन हैं तो स्पोर्ट्स नहीं कोई भी फील्ड में आप जाते हैं तो आपका जो है सम्मान रहता है और आपको काम करने में आनंद आएगा फिट रहने से ही वो चीज़ें कर सकते हैं अगर मन से और फिज़िकली आप फिट नहीं हैं तो कहीं ना कहीं फिर आप बीमार हो सकते हैं तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान जरूर दें इस बात पर आप खेल से ज़रूर जुड़ें थोड़ा समय क्यों ना हो सुबह शाम आप ज़रूर इस क्रिया को करें ताकि आपका हेल्थ भी अच्छा रहें और फ्रेशनेस फील करें तो बानु प्रसाद जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बारे में बताने के लिए और उत्तर प्रदेश में खेल को लेकर किस तरह से सरकार काम कर रही ये भी आपने बताया और आप बचपन से ही खेल के प्रति आपकी रुचि रही है। और आप विशेष इस फील्ड में आगे बढ़ते हुए एक सरकारी ऑफिसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है और साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में आप और लोगों को जो है आपके द्वारा काफ़ी मार्गदर्शन मिलेगा तो थैंक यू सो मच आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं मंगल काम, काम थैंक यू थैंक यू चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खबा गणीसा जय हिंद जय जै भारत ओम शांति गगन में जान चलता है चलता है उनकी किरणों की धारा में दिल हर पल रहता है जैसे गगन में जान चलता है चलता है उनकी किरणों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 बजता है बजता है मेरे संग संग छरते हैं बात बाबा मेरी याद मेरे ते बाबा जैसे सावन मैने बरसता है बरसता है मेरे संग संग हैं बाबा मन की में हर एक बात कहूँ एक पल भी ना मैं दूर रहूँ दिन रात मैं तो यो ध्यान धरू बाबा से ही मैं प्यार करूँ मेरे अध पे मीठे बाबा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 Let mm it. -hmm. Mm -hmm.